ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ चतुर्थकंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हुई पंचम मंत्र का विचार आज होना है पंचम मंत्र के अवतरण के रूप में है तद उक्तम ऋषिना यह ब्राह्मण वाक्य ये भाष्यकार भगवान का वाक्य नहीं है वेद का ही वाक्य है तद उक्तम ऋषिना ये वेद ब्राह्मण भाग तथा मंत्र भाग के रूप में दो विभागों में विभक्त है ना तो जो ऐत्रे उपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है इसलिए पूर्व अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के चार कंडिकात्मक वाक्य ये माना जाएगा ब्राह्मण भाग और इस ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका समर्थक मंत्र भी है मंत्र भाग में इसे स्वयं ब्राह्मण बता रहा है याने अपने द्वारा उक्त अर्थ को कके संवादक के रूप में मंत्र को यहाँ पर ब्राह्मण भाग के द्वारा लाया जा रहा सम्वादक है संवादक कहते हैं समर्थक ब्राह्मण ने जो अर्थ बताया उसी अर्थ को बताने वाला जो मंत्र होगा उसे कहा जाएगा ब्राह्मण का भाग का संवादक मंत्र भाग इसलिए भगवान भाष्यकार ने तोम इत्यादि से तदम ऋषिना इस ब्राह्मण वाक्य का भी व्याख्यान किया है पहले टीकाकार तदुक्तम इत्यादि ब्राह्मण भाग है इसे बताते हुए एवं इत्यादि उसके व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखता हैं तो सबसे पहले व्रत कथन करते हैं कि पूर्वाध्याय अध्यारूप प्रकरणोक्तम आवसथ त्रयम इह तस्मिन् एव अध्याये तस्य वैराग्यापंच्यस्व्यासार् निवर्तववादाथ यज्ञ सविना तत्सफल प्रपंच तद उक्तम ऋषिना इत्यादि ग्रंथ ये लिखते हैं कि पूर्वाध्या के उपनिषद क्रम से प्रथम प्रथमाध्याय और आरण्य क्रम से हो जाएगा द्वितीय चतुर्थ चतुर्थाध्याय तो पूर्वाध्याय शब्द से अरण्य क्रम से जब लेंगे तो चौथा अध्याय ये अर्थ निकलेगा पूर्वाध्याय शब्द का और उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय में अध्यारोप अपवाद प्रकरणोक्तम आवसथ इह प्रपंच तो जो अध्यारोप अपवाद न्याय से पूर्व प्रक अध्याय में यानी प्रथम अध्याय में तत्व का वर्णन किया है तो अध्यारूप अपवाद प्रक्रिया में दो अंश है एक अध्यारूप अंश और एक अपवाद अंश तो पहले अध्यारूप अपवाद प्रक्रिया के अध्यारूप अंश का वर्णन करने वाला जो प्रकरण उसे कहा जाएगा अध्यारोप प्रकरण अध्यारूप, अध्यारूप अपवाद प्रक्रियागत जो दो अंश है अध्यारूप अंश और अपवाद अंश उसमें से अध्यारूप अंश मात्र का वर्णन करने वाले ग्रंथ को कहा जाता है अध्यारोप प्रकरण और फिर उसका निषेध करने वाला जो ग्रंथ भाग है उसे कहा जाएगा अपवाद प्रकरण तो यहां पर कहते हैं कि प्रथम अध्याय में जो अध्यारोप प्रकरण आया है उस अध्यारोप प्रकरण में आवस त्रय बताए गए हैं किस लिए तो वैराग्यार्थ आवस त्रय जो बताए गए हैं प्रथम अध्याय में अध्यारोप प्रकरण में आवसत त्रय का मतलब तीन आश्रय जीवात्मा के आवशत शब्द का अर्थ है आश्रय अहंता का आश्रय जीव जिसमें रहता है तादात्म्य करके उसे कहा गया आवसत त्रय एक पित्री शरीर मातृ शरीर और पित्री शरीर छूटने के बाद जो होने वाला शरीरांतर वो है तीन अवसत और इन तीन अवसथों का वर्णन प्रथम अध्याय में अध्यारोप प्रकरण में आया और उसी का स्पष्टीकरण यह शब्द से लेना यह द्वितीय अध्याय को तो वैराग्यार्थम वैराग्या प्रपंच तो उसी अवसथ त्रय का यानी द्वितीय अध्याय प्रपंचयन यानी स्पष्टीकरण करते हुए क्यों स्पष्टीकरण किया विस्तार किया तो कहते वैराग्यार्थम वैराग्य के लिए तस्मिन ये, ये, ये हुआ अध्यारोप प्रकरण का भी विस्तार से कथन करने के लिए द्वितीय अध्याय ये बता रहे हैं और अपवाद प्रक्रिया का भी स्पष्टीकरण करने के लिए द्वितीय अध्याय है तो आगे कह रहे हैं कि तस्मिन एव अध्याये इसमें तस्मिन शब्द से प्रथम अध्याय का ही ग्रहण करना है तो प्रथम अध्याय में ही तस् संसारस्य से निवर्तव तब अपवादार्थम तत्व ज्ञानम उत्तम तो प्रथम अध्याय के अपवाद प्रकरण में संसार का संसार में निवर्त होने से निवर्तित्व रूप से तदअपवादार्थम यानी पहले तो संसार में निवर्तत्व बताया गया और निवर्तित्व होने से तदअपवादार्थम यम उत्तम अध्यारोप प्रक्रिया में उसका अध्यारोप हुआ और संसार ही यही अवसत त्रय जो तीन जन्म के आश्रय हैं इन्हीं के कारण सारे अनर्थ उपलब्ध हो रहे हैं प्राप्त हो रहे हैं इसलिए इनमें हेयत्व यानी निवर्तत्व दिखा करके फिर उस निवर्त्य संसार को आवसत त्रय को ही आगे संसार शब्द से कहा गया है तो इसलिए पांच नंबर टिप्पणियों में टिप्पणीकार लिखते हैं कि आवशत त्रयात्मक संसार से ये संसार कैसा है आवसत त्रयात्मक है अवसत त्रय ही संसार है और उनमें दुख हेतुत्व होने से अवसत त्रय रूप संसार में दुख हेतुत्व होने से हेयत्व है निवर्तित्व है यह निश्चित हुआ अब उसका निवर्तन किससे होगा अवसत त्रय के निवृत्ति का उपाय अपवाद प्रक्रिया प्रकरण में प्रथम अध्याय में ही बताया गया है तत्व ज्ञान इसे कहा गया तद अपवादार्थम इसमें तद शब्द का अर्थ है आवशत त्रयरूप संसार जो हेय है उसका अपवाद यानी निषेध करने के लिए यह तत्व ज्ञानम उक्तम जो तत्व ज्ञान बताया गया उसे किस वाक्य से बताया गया है तत्व तो ज्ञान सो स, तो स से फिर ऋषिना इत्यादि इत्यादि तो वाक्य से प्रथम अध्याय में आवश्यक त्रयरूप संसार के निवृत्ति के उपाय के रूप में जिस तत्व ज्ञान को बताया गया है इसमें से उसी तत्व ज्ञान को लेना प्रथम अध्याय के अपवाद प्रकरणोक्त तत्वज्ञान का परामर्शक है तत्सफलम में तत्शब्द तो जो तत्व ज्ञान है उसका फल सहित स्पष्टीकरण करने के लिए प्रपंचितुम यानि स्पष्टितुम तद उत्तम ऋषिना इत्यादि ग्रंथ तो तद उक्तम ऋषिना इत्यादि उपनिषद भाग है द्वितीय अध्याय का भाग है तो इसका अर्थ है कि तद उक्तम ऋषिना ये भी वेद है और ये ब्राह्मण भागात्मक वेद है और ये है पंचम मंत्र का अवतरण रूप वाक्य वेद वाक्य इस वेद वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं एवं संसरण इत्यादि से इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की तर तत्शबार्थम आह तो तत्र यानी तद उक्तम ऋषिना इति ब्राह्मण वाक्य ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा इस ब्राह्मण वाक्य में जो तत शब्द है प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त उसका अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तत् सर्वनाम जिस अर्थ का परामर्शक बन रहा है उस अर्थ को भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं एवं इत्यादि ग्रंथ से तो भाष्य को देखिए अवस्था त्रे अभिव्यक्ति क्या अवस्था अभिव्यक्ति जन्म मरण सर्वो संसार समुद्रे सरन अवस्थाव्यक्ति जन्म्रबंधारूढ़ोक संसारसमुद्रे नीपति कथिति यहां हैं विजाती प्रथम अध्याय में तथा ये जो द्वितीय अध्याय के चार कंडिकात्मक वाक्य हैं इन वाक्यों के द्वारा उक्त प्रकार को एवं शब्द से ग्रहण करना है तो एवं यानी प्रथम अध्याय में बताए गए प्रकार से तथा तो इन चार उसके व्याख्यान रूप चार वाक्यों से संसरण अवस्था अभिव्यक्ति तो अवस्था त्रय अभिव्यक्ति ही संसरण है अवस्था त्रय की अभिव्यक्ति यह संसार है और इस संसार को प्राप्त करता हुआ संसरण जन्म मरण प्रबंधारूढ़ <coughs> सर्वोलोक सर्वलोक का ये विशेषण है अवस्थात्रय अभिव्यक्ति त्रेण संसरण और जन्म मरन, जन्म मरण प्रबंधारूढ़ ये लोक का विशेषण है और संसार समुद्रे निपतितः ये भी लोक का ही विशेषण है तो इन तीन विशेषणों से युक्त जो लोक है लोक शब्द से लेना प्राणियों को तो इन तीन विशेषणों से युक्त जो प्राणी है जीव है वो एक जीव दो जीव नहीं अपितु अविद्या काम कर्म जो जन्म मरण के हेतु है उनके वशीभूत तो सभी जीव इसे बताने के लिए सर्व ये विशेषण है तो सर्वो लोक यानी समस्त जीव वो समस्त जीव भी कौन से जो अविद्या काम कर्म से ग्रस्त है वे अभिव्यक्ति त्रय रूप से संसरण यानी रुकते नहीं है एक स्थान पर चलते ही रहते हैं श्रीगतो धातु से सम उपसर्ग पूर्वक क्षत्री प्रत्यय का रूप है संसरण का मतलब ये प्रक्रिया चल रही है निरंतर एक अवस्था की अभिव्यक्ति हुई तो वहीं पर नहीं रहता वहां से दूसरी अवस्था में आता है फिर वहां से तीसरी अवस्था में आता है फिर प्रथम अवस्था फिर द्वितीय अवस्था फिर तृतीय अवस्था ऐसे ये चल रहा है जन्म मरण प्रबंध कहा जाता है प्रवाह को तो जन्म मरण प्रवाह प्रवाहारूढ़ हो गया यानी प्रवाहित हो रहे हैं संसार में निरंतर सभी जीव और इन्हें कहा गया संसार समुद्रे निपति तो संसार रूप सागर में डूब रहा है। ऐसे जो जीव हैं उनमें से कोई जीव किसी प्रकार से संसार के निवृत्ति के उपाय के रूप में अपने ही पारमार्थिक स्वरूप को जान लेता है शास्त्रोक्त पद्धति से इसे कहा जा रहा है यथा यथाश्रुतियुक्त आत्मा नीजानाती तो कथनचित शब्द का अर्थ करता है तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कि अनेक जन्म अभ्यास परिपाक वशेन ये कथनचित का अर्थ है कि अनेक जन्म में अभ्यास किया जा रहा है आत्मज्ञान की साधना का आत्मज्ञान के लिए प्रयास किया जा रहा है और जब वो प्रया, प्रयास परिपक्व हो जाता है किसी भी साधन का परिपक्व माना जाता है उसके उसकी फलावस्था को तो ज्ञान के साधनों का अनेकों जन्मों से अनुष्ठान कर रहा है अभ्यास कर रहा है तो उन साधनों का परिपाक माना जाएगा ज्ञान अवस्था को तो इसलिए क्या करता है कि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ये कहा कि कथनचित तो यथा श्रुतियुक्तम आत्मान विजानाती श्रुति ने आत्मा का विशेषण है यथा श्रुतियुक्त तो इति यथा श्रुति ये श्रुति ने जैसा आत्मा को बताया है श्रुति आत्मा को बताती है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत इत्यादि से सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक में आत्मा को बता रही है निर्विशेष चेतन के रूप में बता रही है वह आत्मा है यथा श्रुतियुक्त आत्मा और उसे विजा अने वह मैं हूं निर्विशेष चिदानंद मैं हूं ऐसा प्रतिपल अनुभव करता है उसे कहा जाएगा यथा श्रुतियुक्त आत्मान विजानातीब्द का अर्थ ये निकलेगा वो कौन जिसने आत्मज्ञान की साधना करते करते अनेक जन्म बिताए हैं, ये यथा कथनचित शब्द बता रहा इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा बहुना जन्म नाम अंत्यवान माम अनेकों जन्मों से ज्ञान की साधना करते करते अंतिम जन्म में ज्ञानी बन करके मुझे आत्मरूप से प्राप्त करता है ज्ञानवान माम प्रपद्य और ये ज्ञान कब होता है तो कहते किसी भी अवस्था में हो सकता है यश्या कस्यांचित अवस्थायाम जो पुत्र शरीर रूप तृतीय आवश्यक है उसमें भी हो सकता है उसमें आए हुए जीव के जीव को भी हो सकता है और गर्भस्थ शिशु को भी हो सकता है ये दिखाने के लिए यश्यांग कस्यांचित अवस्था ये अवस्था का विशेषण है कस्यांचित उसके लिए कोई जरूर नहीं कि पुत्र शरीर रूप आवसत में आने पर ही ज्ञान होगा जिसकी ज्ञान की साधना पूर्व जन्म में ही संपूर्ण हो गई है और भावी प्रतिबंध थोड़ा बचा था वह गर्भवास में आकर के भोग करके दूर हो गया भावी प्रतिबंध होता है भावी प्रारब्धात्मक प्रतिबंध। वो बनता है शरीर छोड़ने से पूर्ववर्ती शरीर से शरीर में रहते हुए ही प्रारब्ध निश्चित होता है सर्व सामान्य जनों का प्रारब्ध तो एक जन्म का ही होता है और किसी किसी का प्रारब्ध होता है पूर्व दो जन्म का तीन जन्म का चार जन्म का इसलिए ज्ञान होने के बाद भी कई लोगों का जन्म होता है ना, न कार्तिक जी का कार्तिक का हुआ है और ये जो है, है राजा भरत का भी हुआ है और ये जो है स्कंद का स्कंद यानी कार्तिक उनका भी जन्म पार्वती के शाप से हुआ था ना, पहले उष्ट्र के रूप में सनातन का नारद जी ने नारद जी को उपदेश सनातन ने दिया है ना, और फिर सनातन जी का उष्ट्र के रूप में जन्म हुआ उष्ट्र के बाद में फिर माता पार्वती प्रसन्न हुई और कहा कि मेरे पुत्र बनी आप तो स्कंध के रूप में जन्म हुआ तो ऐसे कई एक साधकों के भी जन्म होते हैं लेकिन वो कोई ज्ञान होने के बाद जैसे सनातन तो ज्ञानी थे ना कोई नया प्रारब्ध नहीं बनता पूर्व जन्म के यानी जिस समय अज्ञान था पूर्व शरीर छूटते समय ही जिसकी बुद्धि ज्यादा परिष्कृत हो जाती है उनको याद भी ज्यादा रहता है ना तो जब शरीर पूर्व शरीर छोड़ते हैं उस समय कर्म की फिल्म देखते हैं तो अधिक कर्म याद रहते हैं दो जन्म तीन जन्म के भी फल दिलाने वाले और उसके बाद शरीर पूर्व शरीर छूटता है ये शरीर धारण कर लेता है शरीर का प्रारब्ध एक का तो पूरा हुआ लेकिन अभी भावी प्रतिबंध के रूप में प्रारब्ध अवशिष्ट है वो उसी उतने कर्म का फल भोगने के लिए ही आएगा तो गर्भवास में ही ज्ञान हुआ प्रतिबंधक ज्ञान के प्रतिबंधक भावी प्रतिबंधक की निवृत्ति होते ही बाकी साधना सब पहले ही हो चुकी है किनकी की यह वामदेव ऋषि का उदाहरण दिया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि यस्यां कस्यांचित अवस्थायाम तो जिस किसी भी अवस्था में का मतलब अनेक जन्मों के अभ्यास वशात तो क्या कर लेता है कि तदेव तदेव है कि तदैव है पुरानी पुस्तक में एकार की मात्रा है कि अवकार की मात्रा है एकार की, तो फिर तत्शब्द का होगा त्रने ते अवस्था इस अर्थ में एव, उत्तर्वंधकृत्यो कृत तो तरेव एव, तत को वैसा ही रहने दीजिए तो तत एवं उक्त एवं उक्त स, एवं मुक्त संसार ये है, तदेव और मुक्त सर्व संसार बंधन ये मुक्त शब्द है अने सारे संसार बंधन से मुक्त हो गया उसी अवस्था में तो कृत कृत्यो भवती तदेव का अर्थ तस्याम एव अवस्थायाम ये अर्थ निकलेगा तो तस्याम एव अवस्थायाम कृतकृत्यो भवती जिस अवस्था में ज्ञान हुआ उसी अवस्था में वह कृतकृत्य हो जाता है अरे सारे कर्तव्यों का उसके अनुष्ठान संपन्न हो जाता है कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता कृतकृत्यो भवति कैसे कैसे मुक्त सर्व संसार बंधन समस्त संसार बंधन से मुक्ति ही परम लाभ है ना उसके बाद तो ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती के अनुसार ब्रह्मरूप है और ब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं होता ऐसे ब्रह्मज्ञ का भी कोई कर्तव्य नहीं होगा कृतकृत्यो भवती ये वस्तु तो इति वस्तु वस्तु इसमें एतद वस्तु का अर्थ करते हैं संसार समुद्रे टीकाकार टीका में कि स, संसार समुद्रे पतनम तत्वज्ञाच इति एत वस्तु इत तो संसार सागर में पतन एवं उससे आत्मज्ञान से उद्धार इस वस्तु को तत्शब्द से कहा गया है और इति कहा गया भाष्य में का, इति का तो अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि संसार समुद्रे पतनम तत्व ज्ञाच तवृत्ति इतिद वस्तु ये भाष्यस्त इसका अर्थ है और इसी अर्थ को तदउक्तम ऋषिना इस वाक्यस्थ शब्द बता रहा है जीव का संसार सागर में पतन और संसार की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है यह तद उत्तम ऋषिना इस वाक्यस्त तत्शब्द का अर्थ है तो इति तद वस्तु और तद ऋषिना ऋषि शब्द का अर्थ मंत्र दृष्टा भी होता है और मंत्र भी होता है यहां ऋषि शब्द मंत्र अर्थ में है तो तद उक्तम ऋषि यानी मंत्रेना तो तद मंत्री उक्तम तो जो बात ब्राह्मण भाग ने बताई है जीव का संसार सागर में पतन और उससे उद्धार आत्मज्ञान से यह ब्राह्मण भाग ने बताई है अभी तक के बात इसे मंत्र भाग ने मंत्र भाग ने भी बताया है मंत्र भागे इति आहो इति आहो इसमें आह का कर्ता कौन होगा तो आह के कर्ता के रूप में लेना ये तदुक्तम उक्तम ऋषिना ये ब्राह्मण वाक्य ये बात बता रहा है इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि आह इति ब्राह्मणम इति इतिशेष आहा, आहा इस क्रिया के यानि कथन क्रिया के कर्ता के रूप में ब्राह्मणम इस पद का अध्ययन करना तो यानी ब्राह्मण भागात्मक यह अवतरण रूप वेद वाक्य बता रहा है कि ब्राह्मण ने जो बात बताई वह मंत्र भी उसका समर्थन कर रहा है मंत्र के द्वारा भी वह बात समर्थित है ये आपके तदउक्तम ऋषिना ये जो भाष्य वाक्य था ब्राह्मण वाक्य उसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसका अर्थ हुआ अब गर्भेनु इत्यादि मंत्र है यह मंत्र वही अर्थ बताएगा जो ब्राह्मण ने बताया है इसलिए तो ब्राह्मण के द्वारा अपने द्वारा उक्त अर्थ के समर्थन में मंत्र को लाना सार्थक होगा तो मंत्र का पहले उच्चारण कर ले गर्भेनु सन ूस अन्वेशमेद अहं देवा जनिमानि विश्वा शतम् मा पुरा आयशी निरदीयमिति निरदी गर्भ अद शेणोजबसा निरदीयमीति गर्भवैतत्यानो वादे तो नु ये निपात निपत वितर्क मैं उसका अहो ये अर्थ निकलेगा ये शाम इस सर्वनाम का अन्वय है देवानाम के साथ और अनु उपसर्ग का अन्वय होगा अवेदम इस क्रिया के साथ इसलिए अनुवेदम ऐसा अनु अवेदम है यण होकर के अनुवेदम ये बनेगा अनुवेदम अनुवेदम ये उत्तम पुरुष होने से उसका कर्ता होगा अहम अर्थ जो अहम पद प्रयोग किया है वो अनुवेदम क्रिया के कर्ता को बताने के लिए है तो इसका अन्वय होगा और अहम का विशेषण है गर्भे सन अहम येवा जेनीमानी विश्वादम नु ऐसा अन्वय करिए नु को एकदम अंत में लीजिए या तो एकदम पहले लीजिए उसका अहो अर्थ निकलेगा तो ये गर्भे सन अहम यशा देवा विश्वाजनिमानी अन्वेदम अन्वे नु ये अन्वय ध्यान में आना और इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा फिर अन्वय का गर्भे सन अर्थ हैं गर्भ में निवास करते हुए ही तो मातृ उदर में निवास करते हुए ही और यह किसका विशेषण है सन अहम का और अहम शब्द का प्रयोग वामदेव ऋषि अपने लिए कर रहे हैं वामदेव ऋषि बता रहे हैं कि मा अपनी माता के गर्भ में निवास करते हुए ही मैंने याम देवानाम यानि इन वाघादि देवता तथा अग्नियादि देवताओं के विश्वाजनिमानी विश्वा को विश्वानी ऐसा प्रयोग करिए छादस प्रयोग है जनिमानी का विशेषण है ना द्वितीय का बहुवचन है तो विश्वाणी जनीमानी अन्वेदम का मतलब इन वागादी देवता तथा अग्नि देवताओं के विश्वाणी का अर्थ है समस्त जनीमानी का अर्थ है जन्म तो वागादी देवताओं के समस्त जन्मों को अन्वेदम मैंने जान लिया अनु का अर्थ है श्रवण मनन निधिध्यासन के पश्चात यानी ज्ञान के साधनों के परिपाक के पश्चात शास्त्र आचार्य उपदेश पहले ही हुआ और उस उपदेश के अर्थ का मनन निधिध्यासन भी मैंने किया और फिर मैंने इन देवताओं के जनी मानी को जाना यानी सारे जन्मों को जाना तो वागादि का जन्म ही वाघादि में तादात में अभिमान करने वाला जो जीव है उसका जन्म होता है ना वा, अध्यात्म में वागादि का जो है उनमें तादात्म अभिमान करके रहता है जीव और वाघ के जन्म को मान लेता है अपना जन्म वाघ के व्यापार को मान लेता है अपना व्यापार तो वाघादी देवता शब्द से अध्यात्म में वाघ को लिया गया इंद्रियों को इन वाघादी इंद्रियों का इंद्रियों के जो जन्म हुए हैं उन सारे जन्मों को मैंने जाना और अग्नि के भी जो अधिदेव में अग्नियादि हैं और अग्नियादि के भी समस्त जन्मों को मैंने जाना है अनु अहम इसका अर्थ है अधिदैव अध्यात्म वाघादि तथा अग्नि के जन्मों को जानने वाला इनका ज्ञाता साक्षी इनसे अलग है ये तो अनात्मा है उत्पत्ति विनाशील है वागादि तथा आग्न आदि और वाघ आदि से उपलक्षित तो, आदि भौतिक तथा आदि भौतिक भी ले लेना तीन प्रकार का जगत है ना आध्यात्मिक आधिदैविक भौतिक, आध्यात्मिक जगत को वागादि शब्द से लिया गया और अधिदेव जगत को अग्नि आदि शब्द से लिया गया बचा आदिभूत जगत उसे उपलक्षण समझना उपलक्षण विधया उसका भी ग्रहण कर लेना और यही संसार है अधि अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अनात्म पदार्थ का ही ये ये वेद्यकूटी में आते हैं और इनका वेत्ता मैं हूं और सब को जानने वाला ये तो हो गया क्षेत्र वागादि तथा अग्नि और उनसे उपलक्षित अधिभूत तो, सारा जगत तो ये है क्षेत्र और इनको जानने वाला हो जाएगा क्षेत्रज्ञ और वो क्षेत्रज्ञ एक है अनेक नहीं है ऐसा गीता का तेरह उध्याय बताता है आकाश में भाषमान जो सूर्य है उस सूर्य के दृष्टांत से ये कहा गया है ना कि जैसे आकाशस्थ सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है उसके प्रकाश्य अनेक है प्रकाशक सूर्य एक है ऐसे आत्मा के भी प्रकाश्य अनेक है अधिभूत अधिदैव अध्यात्मादि सारा जगत अनात्म पदार्थ लेकिन उन सब का अवभासक आत्मा एक है वो हो मैं हूं ऐसा वेत्ता के रूप में अपने आप को जाना क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना क्षेत्र मात्र के दृष्टा के रूप में चेतन के रूप में जाना वामदेव ऋषि ने गर्भ में रहते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया यह अर्थ निकलेगा और आगे कहते हैं कि अधः दूसरे वाक्य में एक अध पद है ना कहा पर अरक्षण अध है उस अध शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान से पहले ये जो प्रथम वाक्य के द्वारा वामदेव ऋषि को गर्भ में हुआ आत्मबोध बताया गया इस आत्मबोध से पहले वामदेव जी कहते हैं कि शतम पुरह ही पूर, आ, शतम अध मा अरक्षण ऐसा अनुय करिए अध आयसी ही शतम् पुर मा अरक्षण इसका अर्थ है कि यानी आत्मज्ञान से पहले पुर शब्द से लेना शरीर बहुवचन है पुर यानी शरीरानी तो और शरीर कितने आत्मज्ञान से पहले कितने शरीर धारण किए जितने भी धारण किए वो सब उनको बताने के लिए विशेषण है शतम शतम ये उपलक्षण है अनेकों का बहुतों का तो बहुत सारे जो शरीर है अभी तक ग्रहण किए हुए उन शरीरों का विशेषण है आ आयसी ही आयसी ये भी बहुवचन है आयसी का अर्थ है आयस कहा जाता है आयसकांत मनी इसमें आयस का अर्थ होता आयसकांतमणि तो कहते हैं पारस को और आयस कहा जाता है लोहे को लोहे को सोना बनाने वाला आयसकांत मनी वो है पारस और आयस का अर्थ है लोहा और आयसी शब्द का अर्थ निकलेगा लोहे के जैसे तो जैसे लोहा का भेदन करना बड़ा कठिन होता है ना ऐसे आयसी इससे लेना आय अयोमय यानी लोहे के विकार के तरह विकार वाला यह अभी तक ग्रहण किया गया का शरीर समूह यह सारा का सारा कैसा था तो लोहे के तरह दुर्भेद्य था आयसी इस विशेषण के द्वारा बताना है दुर्भेद्य को उसका छेदन करना बड़ा कठिन था उसको निवृत्त करना कठिन था शरीर शे, आदि में आत्माध्यास को हटाना ही सबसे बड़ी कठिन बात है कहीं ना कहीं आकर के बैठ ही जाता है आत्मा आत्माभिमान अनात्म वस्तु में कई प्रकार अलग अलग हो जाते हैं लेकिन ये किसी ना किसी प्रकार से साधक को बार बार इस शरीर में बांधता ही रहता है इसलिए कहा कि ये शरीर कैसे हैं यानि आयशी के तरह है यानी लोहे के तरह दुर्भेद्य है और ये कब थे दुर्भेद्य अधः अधि आत्मज्ञान से पहले लेकिन ऐसे दुर्भेद्य एक प्रकार से लोहे के पिंजड़े में फंसा हुआ जो मैं था लोहे का जाल जैसा था वामदेव ऋषि कह रहे हैं लेकिन इसे भी मैंने क्या कर दिया तो एक दृष्टान्त बताते हैं कि सेन नाम का एक पक्षी होता है चील चील एक पक्षी है ना है बाज हा? तो वो मान लो कहीं जाल में फंस जाए तो जोर से उस जाले को लेकर के भी उड़ जाता है और फिर जाले का भेदन हो जाता है जाले से नीचे से निकल आता है ऐसे ही कहते हैं सेनो जवसा निरदीयम तो सेन पक्षी के तरह जरसा यानी वेगेना जवसा जरा सा नहीं जवसा तो जवस कहते हैं वेग को तो जैसा जाल में फंसा हुआ बड़े वेग के साथ उड़ जाता है और जाल से छुट जाता है ऐसे ही कहते हैं अति जबेन जवसा का अर्थ निकलेगा उस सेन पक्षी की तरह मैंने भी इस लोहे के पिंजड़ा स्थानीय शरीरों को निरदियम निरदियम का अर्थ है इस शरीर से निकल गया शरीर से अलग हो गया आत्मज्ञान से आत्मात्म विवेक द्वारा साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार ने मुझे लोहे के पिंजड़ा स्थानीय शरीरों से अलग कर दिया निकाल दिया पिंजरे से मैं निकल गया तो निरदियम इति यानी इस प्रकार का ज्ञान वामदेव जी को हुआ कहा पर तो कहते इति गर्भ एव ए तत्त वाम देव एवं वाचो तो गर्भे यानी मातु उदरे गर्भ शब्द का अर्थ निकलेगा माता के उदर में ही सयान का अर्थ है रहते हुए वामदेव यानी ऋषि वामदेव जी ने एवं वाचो ऐसा कहा यानी वहा आत्मज्ञान हुआ और आत्मज्ञान होने पर इस मंत्र का उनके मुख से उद्गार हुआ यह मंत्र निकल आया उनके मुख से इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए भाष्य है कहां से गर्भे नु मातुर गर्भे मातुर्गर्भे सन यानी वसन गर्भे सन का अर्थ कर दिया माता के उदर में निवास करते हुए ही और नू इस निपात का अर्थ करते हैं कि नू इति वितर के तो नू निपात वितर अर्थ में है और अनेक जन्मांतर। तो अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वशात एशाम देवानाम वाग अनेकजन्माकशा वाग्नियादीना जन जन्मा विश्वा विश्वानी विश्वास सर्वाणेद अहम अहो एनू का ही अर्थ कर दिया अहो अंत में तो ऋषि वामदेव जी ने माता के गर्भ में निवास करते हुए ही ऐसा जाना कि अनेकों जन्मों से परिपक्व हुई जो भावना है यानी आत्मात्मा का विवेक करते करते आत्म भावना परिपक्व हो गई और आत्मभावना के परिपाकवश से क्या किया तो एशाम देवा नाम का अर्थ करते हैं वाग अग्नि नाम अध्यात्म वाग वागादि देवता और अधिदेव अग्नि देवताओं के समस्त जन्मों को मैंने जान लिया अहो ये बड़ा आश्चर्य है क्योंकि अभी तक तो अपने आप को वागादि स्वरूप समझ करके पीछे वाला जन्म आगे वाला जन्म समझता ही नहीं था अज्ञानी का समझता इसी जन्म का विचार उसके मन में आता रहता है और अब अनादि काल से जितने भी इनके जन्म हुए हैं उन सारे जन्मों को मैंने जान लिया जैसे भगवान कहते हैं गीता में बहुनी में व्यतीता जन्मानी तवचाजुन तान्याम वेद सर्वाणी थ परंत मैं मेरे भी और तुम्हारे भी अनेकों जन्मों को जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो अपने जन्मों को भी और जब आत्मज्ञान होता है तो सारा अतीत वर्तमान भविष्य संसार मेरा ही दृश्य है एक समस्त क्षेत्र मात्र का दृष्टा साक्षी मैं ही हूं निश्चय होता है उस आत्मरूप से दृष्टा बन जाता है सारे जन्मों का। इस अभिप्राय से लिखा अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वशात एशाम देवानाम परिपाकवशात यहाँ देवाग्नि जनिमा जन्म विश्वास सर्वाणी अन्वेदम अहम अहो इस प्रकार ये और अनुवेदम का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि अनुबुद्धवान अस्मी इत्यर्थ अनवेदम का अर्थ है अनु बुद्धवान अस्मि अनु का अर्थ है जब वासना परिपक्व हो गई आत्मवासना अनेक जन्म के अभ्यास वशात तब मैंने जाना अब अवश्यतम मापुरह इत्यादि का व्याख्यान आ रहा है भाष्य में इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल इससे पहले ये वाग आदि नाम इस पर थोड़ा सा टीका में वाक्य है इसको देखिए उक्तानि जन्मा शरीर ग्रहण रूपाणी तद उपलक्षिता सर्वोपी संसारो अन पदार्थ विवेकपूर्वक अच्छा संसारो करण कर्ण अधिष्ठात्री दैवतादी संघात लिंगशरी न तो असंग व्यापीनो मम तो ये कहते हैं उक्ता जन्मानि उक्त जो सारे जन्म है वो किसके हैं तो लिंगशरीर हैं यानी सूक्ष्मशरीर हैं तो उक्ता जन्मा और जन्मा का अर्थ कर दिया शरीर ग्रहण रूपानी लिंग शरीर इसके साथ अन्वय करिए तो उपलक्षित सर्वोपी संसारो वागादि करण वाघादिकरण अधिष्ठात्री देवतादि संघातस्य <coughs> तो ये जो है वागादि करण और उसके अधिष्ठाता अग्निदि देवता रूप संगात है वही तो लिंगशरीर शरीर है समष्टिवेष्टि और उसी के ये सारे जन्म है शरीर ग्रहण रूप शरीर से लेना स्थूल शरीर नतु असंगस्य असंग व्यापिनो मम सर्वत्र देश काल वस्तु से अपरिछिन्न जो असंग मैं हूं, चिदात्मा उस मेरा यह शरीर ग्रहण रूप जन्म नहीं है <coughs> एक भी ऐसा वामदेव जी ने जाना एक वाक्य और इसी के विषय में है लेकिन उसको कल देखते हैं है। चलो वहां तक जाना पड़ेगा